सह वी कर्वा वह तेजस्वीतमस्त ओम वह ओ शांति ही शांति, ही शांति ही। दर्शन की सौवी कक्षा वेदांत दर्शन के चतुर्थ अध्याय का दूसरा पाठ आज चप्र भी प्रारंभ करेंगे इससे पहले पिछली कक्षा में हमने प्रथम पाठ के अंतिम भाग को देखा था और उसके 19वें सूत्र तक समाप्ति तक किया था जिसमें ब्रह्म प्राप्त व्यक्ति के कर्मों का क्षय हो जाता है समाप्त हो जाते हैं इस विषय में चर्चा थी तो पिछले पार्ट में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं ओ आचार्य जी सूत्र संख्या 16 में जी अग्निहोत्रादि तो तत्कार्याय एवं तद्दर्शनाद इस सूत्र में कहा गया है कि जो अग्निहोत्रा आदि कर्म हैं वो तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के में सहायक हैं इसलिए उसको तो करता रहे लेकिन पहले एक बात आई थी कि जो भी हमारे पास में पुण्य कर्म हैं उनको हम अपनी इच्छा के अनुसार अपनी कामना के अनुसार उसका फल प्राप्त कर सकते हैं जैसे बैंक में पैसे जमा है तो हम उसका किसी भी रूप में उपयोग कर सकते हैं जितना उससे मिल सकता है उतना तो अगर किसी व्यक्ति के पास में पुण्य कर्म है तो वो उसके द्वारा ये चाहे कि मेरे को इसका फल ब्रह्म ज्ञान के रूप में मिले तो क्या परमात्मा उसको उस ज्ञान के रूप में नहीं दे सकता हैं तो वो भी कर्म मतलब ब्रह्म ज्ञान के रूप में हो सकते हैं तो अग्निहोत्रा आदि को ही क्यों कहा यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रसंग ये है कि कर्मों के नाश की बात है और अग्निहोत्र आदि चूंकि ब्रह्म ज्ञान में सहायक के रूप में हो रहे हैं तो उनके नाश का प्रसंग नहीं आएगा अर्थात ऐसे कर्म जो ब्रह्म प्राप्ति में सहायक हैं उनका नाश नहीं होगा लेकिन ऐसे कर्म जो पाप कर्म है या सकाम पुण्य कर्म है जिनका ब्रह्म प्राप्ति में कोई सहयोग नहीं है ऐसे कर्म समाप्त हो जाएंगे अब इसमें यह देखना है आप जो पूछ रहे हैं कि कर्मों का फल हम अपनी इच्छा अनुसार, हमारी कामना अनुसार ले सकते हैं ये बात पहले आई थी तो वेदान दर्शन में तो कहीं ऐसी बात आई नहीं है लेकिन ये जो बात कही जाती है वो वेद के मंत्र के आधार पर कि यत कामास्ते जुहुमा तन्नो अस्तु जिस जिस कामना वाले होके हम आपकी याचना करें वांछा करें वह वह कामना हमारी पूर्ण हो सिद्ध हो गए अर्थात जिस कामना से लेके हम परमात्मा की प्रार्थना करते हैं और यथ कास्ते जुहुमा दान करते हैं परोपकार करते हैं त्याग करते हैं वो कामना है, यानी पुण्य पुण्यकर्म कर्म का नहीं है ये यज्ञ का प्रतीक है जुहुमा और वो पुण्य परोपकार का प्रतीक है तो परोपकार के कर्मों को अच्छे कर्मों को वेद विहित कर्मों को करते हुए उनके फलों को हम अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं और वो फल उस रूप में है कि हमें वैसा शरीर वैसी बुद्धि वैसा परिवार वैसे गुरुजन वो प्राप्त हो कोई अन्य कार्यों की दृष्टि से भी कर सकता है वो कामना करे कि मैं वैज्ञानिक बन जाऊं ऐसा मेरे को फल मिले मैं राजनेता बन जाऊं ऐसा मेरे को फल मिले राजा बन जाऊं अभिनेता अभिनेत्री बन जाऊं इत्यादि जिसकी जो कामना है उस तरह से वो अभिव्यक्त कर सकता है और तद चीजें उसको उपलब्ध हो सकती हैं और कोई ये सब नहीं चाहता है मेरे को तो ब्रह्म की प्राप्ति हो ऐसी अनुकूलता मिले मेरे पुण्य कर्म उसमें खर्चों तो होंगे तो ये भौतिक स्थिति के लिए ही शारीरिक है परिस्थिति है इसमें ही खर्च होंगे उससे सीधे सीधे ब्रह्म प्राप्त नहीं होगा इसलिए वहां तो वो सकामता की बात कामना के अनुसार फल मिलने की बात है लेकिन जिस जो एक अभी अच्छी स्थिति में पहुंच चुका है अब जो अग्निहोत्र आदि नए कर्म कर रहा है वो किस लिए कर रहा है अगर उससे हम सकाम पुण्य कर्म वाली बात मानेंगे तो उनका तो नाश होगा क्योंकि किया कर्म तो वह कर्माशय में चला जाएगा और कर्माशय में समाप्त हो जाएगा तो ये निरर्थक कहलाएगा ब्रह्म ज्ञानी या उसकी ओर बढ़ने वाला जिन कर्मों को कर रहा है निष्कामता से यथासम्भव निष्कामता से कर रहा है वो भी पुण्य कर्म कहलाते हैं और वो भी यदि नष्ट होने लगेंगे तो उसको उसका उन कर्मों को तब करने का कोई प्रयोजन नहीं बचेगा पहले जो पुण्य कर्म कर रखे हैं ठीक है सकामता से किए थे रखे हैं वो उससे समय वो वो प्रयोजन थे लेकिन अभी तो कोई प्रयोजन नहीं है तो इन कर्मों को यज्ञ आदि अग्निहोत्र आदि कर्मों को जब वो करता है उसका लौकिक प्रयोजन नहीं है तो ऐसे कर्मों का नाश नहीं होगा वो कर्म उसके ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति में उसकी पुष्टि में उसकी निरंतरता में उसकी अनुकूलता में खर्च होते रहेंगे इसलिए उनका नाश नहीं होगा नाश उन चीजों का हो रहा है जो कि मुक्ति प्राप्ति में अब आवश्यक नहीं है चाहे कर्मों का नाश हो रहा है चाहे कर्मों का नाश हो रहा है वो सहायक नहीं है अभी कोई उपयोगिता नहीं है उसकी मुक्ति प्राप्ति में वो लक्ष्य तक पहुंच गया है, वो चीजें सब छोड़ दी जाएंगे अब आवश्यक नहीं है वो अंतरिक्ष में जाते हैं और आगे जाते हैं तो जो जो साधन अब आवश्यक नहीं है वो हटाते जाते हैं अब आवश्यकता नहीं है उनकी छोड़ देते हैं पीछे उनसे जितना होना था हुआ अब जो अतिरिक्त है वो सब छोड़ देते हैं क्योंकि उस अतिरिक्त को ढोना उसके लिए बाधक बनता है ऊंचाई पर जाते हैं तो कभी तो ज्यादा बाहर है बाहर कम करना होता है तो जो खाने पीने की चीजें होती है वो भी छोड़ दी जाती है आवश्यक चीजें भी पहले फालतू चीजें हटाते हैं फिर आवश्यक चीजें भी हटाते हैं पानी भी छोड़ देगा वो जितना जितना छोड़ सकता है जबकि वो सहायक थे तो ऐसे ही जो सकाम पुण्य कर्म हैं अब वो मुक्ति प्राप्ति में सहायक तो है नहीं अनावश्यक हैं। जाते है हट जाता है लेकिन ये आवश्यक हो जाते हैं उसके लिए क्योंकि वो सहायक बन रहे अब वो ऑक्सीजन के सिलेंडर को तो छोड़ेगा नहीं उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा उसको तो संभाल के रखेगा ढोएगा उसको, धोएगा उसको। तो उसके लिए आवश्यक है तो ऐसे ही मुक्ति प्राप्ति के लिए ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के लिए जो जो कर्म आवश्यक हैं उनको जब वो करता है तो उनका क्षय नहीं होगा उनका क्षय होने लगेगा तो फिर चलेगा कैसे यहाँ पर यह तात्पर्य और कोई हाँ। अच्छा जी ये जो नाश का जो प्रसंग चल रहा है कर्मों के नाश का तो जो विद्वान इन प्रसंगों से कर्म का नाश नहीं मानते हैं तो फिर वो इन प्रसंगों को किस तरह से लेते हैं वो तो इनकी अपनी इच्छा है जैसे करें यहां तो जो स्पष्ट लिखा हुआ है, है। वो तो विद्यमान प्रतिबंध होता है विद्यमान प्रतिबंध आया था ना पीछे श्रवणा या भी बहुवीर यो न लग भ वो यमु सुनते हुए भी नहीं जान पाते हैं पढ़ते हुए भी नहीं जान पाते हैं उसकी बात को क्योंकि उनके अपने अपने आग्रह होते हैं कुछ ज्ञान होते हैं चीजें सामने हैं लेकिन नजर नहीं आएगी उनको समझ में नहीं आएगी प्रतिबंध विद्यमान रहता है उनका प्रयत्न कम रहता है उनके कर्माशय ऐसे हैं कि उनको मूल चीज समझ में ही नहीं आएगी इधर उधर ही रहेंगे अब वो फिर जैसे जैसे संगति लगाते हैं वो उसी में कुशलता समझते हैं वो तो कहते हैं कि नाश नहीं होगा अब यहां पर तो नाश शब्द लिखा हुआ है तो विद्या का कैसे दुरुपयोग होता है उसका उदाहरण देख लो व्याकरण का कैसे दुरुपयोग होता है शास्त्र का अपनी इच्छा इच्छानुसार जो करते हैं ना मलिन चित्त में उपदेश का बीच प्ररोह नहीं होता है और प्ररोहित होता है तो भी विकृत ढंग से हो जाता है उसका उदाहरण देख लो देखते हैं नाश लिखा हुआ है नाश का मतलब क्या होता है पणिनी के पास पहुंच गई धातु नश अदर्शने इससे नाश शब्द बनाए अदर्शन मतलब दिखाई नहीं देना तो दिखते नहीं है बस ये कर्म होते तो है ये जो बिल्कुल ही जड़ से चले गए ये जो मानते हैं वो गलत है दिखते नहीं है और कर्मों का ना दिखना क्या है फल देना कर्म तो वैसे भी दिखाई नहीं देते और किए जाते हुए कर्म दिखाई देने माने भी जाएं अधिकरण के आधार पर कि हाथ ऊपर जा रहा है तो हाथ के ऊपर ऊंचे नीचे होते हुए देखते हैं हम कहते हैं कि कर्म हो रहा है इसको माने भी लें कि दिख रहा है वास्तव में ये भी अनुमान है लेकिन चलो दिख रहा है लेकिन जो कर्म करने के बाद कर्माशय बन जाता है वो थोड़ा दिखता है वो तो वैसे भी दिखाई नहीं देता है तो न दिखाई देने का मतलब है कि वो कर्म फल नहीं देते फल देते हैं तो कर्म दिखाई देते हैं फल मिल रहा है तो कहते हैं अच्छा इसके ये कर्म रहे दिखना मतलब वहां अनुमान करना ही होता है ज्ञान होना होता है तो चूंकि इन कर्मों का फल अब उसको नहीं मिलता है उसे मुक्ति में जाना है मुक्ति मिल रही है तो ये कर्म एक तरफ रह जाते हैं मुक्ति के बाद में फिर मिलेगा ऐसी वो संगति लगाते ठीक है तो इसमें गलत क्या है नशादर्श ही है गलत क्या है इसके अंदर मैंने जो बोला उनकी तरफ से इसमें तो गलत क्या है ठीक ही तो है बोलो जी ऐसा मानने पर तो फिर एक प्रतिबद्धता माननी पड़ेगी नियम मानना पड़ेगा कि जो भी कोई जाएगा मुक्ति में उससे पहले उसको अपने पाप और पुण्य बराबर करके जाना पड़ेगा बराबर की कोई बात ही नहीं है जितने होंगे जिसके बराबर का थोड़ा ना नाया उन्होंने अभी जो मैंने बोला उसमें बराबर की कोई बात नहीं आई है जितने हैं हैं। तो इसको यूं समझना चाहिए ये गलत कैसे हो रहा है दिख तो यही हो रहा है कि शास्त्र के अनुसार और धातुपाठ के अनुसार नश आदर्श किया है तो अच्छा अगर आप ये मानते हो अब उनसे पूछें कि कर्म फल भोग लेने के बाद में कर्म नष्ट होते हैं नहीं होते कर्म का नाश होता है नहीं होता है कर्मफल भोग लेने के बाद कर्म का नाश होता है नहीं होता है क्या कहेंगे वो होता है अब उनकी बात यहीं पर लगाओ कर्म करने के बाद में आप कह रहे हो कि नहीं फल भोगने के बाद में आप कह रहे हो कि कर्म का नाश हो जाता है नश अदर्शने होता है तो आपने कर्म फल भोग भी लिया तो भाई कर्म तो समाप्त नहीं हुआ है आप समाप्ति क्यों मान रहे हो यहां पर समाप्ति क्यों मान रहे हो आप उनकी इस परिभाषा से देखें तो कर्म कभी भी समाप्त नहीं होंगे बिल्कुल जैसा कि मानते हैं बने रहेंगे यहां दिखाई नहीं देने हैं आप सब जगह आपको यही लगाना होगा तो जैसे मुक्ति के बाद में फिर वो मिलते हैं ऐसे फल भोगने के बाद में भी जो अभी दिख नहीं रहे हैं रखे हुए हैं फिर देंगे फल आगे तो ये भाषा का दुरूपयोग है वहां नष्ट आदर्श में या ये जो नाश है वहां समाप्ति ही है ये लौकिक दृष्टि से ये विज्ञान छुपा हुआ है इसमें कि मान रही हम कहें कि ये लेखनी नष्ट हो गई मकान नष्ट हो गया उसका मतलब क्या है कि मकान मकान के रूप में दिखाई नहीं दे रहा है भिन्न रूप में आ गया है अभी ठीक है उस रूप में दिखाई नहीं दे रहा है भिन्न रूप में आ गया है इसलिए उसको उसी को हम कहते हैं अब द्रव्य तो कभी भी समाप्त नहीं होता है लेकिन कर्माशय जो कर्म का लेखा है वो तो समाप्त होता ही है कर्म भी क्षणिक किया जाता है तब और कर्माशय भी मिट जाता है वो तो लेख है बस वही खाता है वो तो हट जाता है बस तो कर्म तो समाप्त होता ही है समाप्त होता ही है वो समाप्त का मतलब अदर्शन मतलब वो अब फल नहीं देता नहीं मतलब है तो इसलिए ये तो शास्त्रों में जो कहा गया है सीधे सीधे शब्द हैं इसमें कोई हेरफेर नहीं की गई है कोई तुकबंदी नहीं की गई है इधर उधर अर्थ नहीं किया गया तो सीधा सीधा लिखा है ना यहां पर न केवल इसमें और भी तो प्रमाण मिलते हैं हमारे को अन्य दर्शनों के भी तो प्रमाण मिल जाते हैं और उस पक्ष में फिर कई प्रश्न भी आएंगे अनेक प्रश्न भी आएंगे ठीक है और कोई सूत्र संख्या तेरह और हिंदी की पुस्तक में पृष्ठ संख्या दो सौ में नीचे से चौथी पंक्ति है ब्रह्म साक्षात्कार होता ही तब है जबकि पाप का नाश हो जाता है तो प्रश्न यह है कि पाप का नाश हो जाता है तब ब्रह्म साक्षात्कार होता है या ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है तब पाप का नाश होता वास्तविकता तो यह है कि ब्रह्म साक्षात्कार के बाद में सारे कर्मों का क्षय होता है अंतिम रूप से जब हम देखेंगे तो कब होगा ब्रह्म साक्षात्कार के बाद में बचे हुए सारे कर्मों का नाश होगा लेकिन पहले की स्थिति में भी हम कह सकते हैं जिसके बहुत अधिक पाप कर्म है बहुत अधिक सकाम कर्म है उसको कभी ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हो सकता है क्योंकि वो कर्म फल देने को उद्यत होंगे कर्मों के अनुरूप संस्कार उसके आएंगे और उसको बाधित करते रहेंगे वो कितना भी प्रयत्न करें खींच लेंगे उसको बहा देंगे उसको उसकी रुचि नहीं बनेगी उसकी बुद्धि की स्थिति नहीं बनेगी कुछ ना कुछ समस्या आती रहेगी वो खुद ही खुद ही वहां से हट जाएगा थोड़े दिन आएगा करेगा फिर भाग जाएगा फिर प्रयत्न करके आएगा फिर संस्कार उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे भाग जाएगा वो वहां से रुक ही नहीं सकता है। तो ब्रह्म साक्षात्कार के पहले भी कर्मों का क्षय तो होना ही है पाप कर्मों को भोगते भोगते इसको आप दूसरे ढंग से भी समझें कि जिसके पाप 50 प्रतिशत से अधिक है पुण्यों से अधिक है तो परमात्मा उसको मनुष्य शरीर ही नहीं देता और चीजें तो छोड़ दीजिए क्यों नहीं देता है? वो तो पाप अधिक है पहले उसको भोगेगा वो भोग करके वो क्षीण होंगे समाप्त होंगे उतने बोझा उसका कम होगा अब उसको फिर मनुष्य जन्म मिलेगा और मनुष्य जन्म में भी अभी बहुत सारे पाप कर्म बाकी हैं उसके भोगने से उसके रहते उसकी अध्यात्म में प्रवृत्ति ही नहीं होगी उसको पिछले वही संस्कार आएंगे जो गलत कर्म करते समय संस्कार किए थे अब गलत कर्म करते समय उसने राग द्वेश के संस्कार तो रखे ही होंगे उसके बिना गलत कर्म होगा ही नहीं अविद्या तो रहेगी ही साथ में तो जब उन कर्मों का फल उभरेगा तो उन कर्मों के भोग के अनुरूप वासनाएं भी आएंगे संस्कार भी आएंगे और जब वो संस्कार रहेंगे तो बिरला होगा जो बहुत अधिक प्रयत्न करके उनको थाम सकता होगा थोड़े प्रयत्न करने से रुकेंगे वो थोड़े लेकिन सामान्य व्यक्ति तो उसके वेग में बहता जाएगा और वैसा ही करता जाएगा वो नहीं कर पाएगा लेकिन जब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सकाम पुण्य कर्म करने लगा बुराइयों को छोड़ने लगा नए बुरे कर्म छोड़ने लगा अब पुराने पाप कर्म है उनका फल भी साथ में भूगा जा रहा है अच्छा कर्म कर रहा है लेकिन भूगा जा रहा है आपको बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिलते हैं ना जो कर्म तो बहुत अच्छे करते हैं लेकिन बड़े दुखी रहते हैं तरह तरह की चीजें उनके जीवन में होती रहती है विपरीत ठीक है पिछले के अनुसार जो हो रहा है हो रहा है वर्तमान में कोई अन्याय कर रहा है वो ऐसा नहीं बिना बाह्य कारणों के भी उनके जीवन में ऐसा होता रहता है होते तो अच्छे हैं वो अभी अच्छे हैं। अब अगर उनका जीवन ऐसे ही चलता रहता है तो भोग भोग करके पिछले छीन होते जाते हैं नए बुरे कर्म वो कर नहीं रहे अब जब उनको फिर नया जन्म मिलेगा ऐसी स्थितियां आएंगी अब वो अध्यात्म की तरफ अधिक बढ़ पाएंगे और सकाम पुण्य कर्म भी है तो सब चीजें अच्छी अच्छी मिल जाएंगी उनको संसार की जो जिसको हम अच्छा कहते हैं भौतिक रूप से सांसारिक स्थूल रूप से वो सब चीजें बहुत अच्छी मिल जाएंगी धन वैभव सब भोग सामग्री और साथ में राग द्वेष के संस्कार भी रहेंगे अविद्या के संस्कार भी रहेंगे तो उसी में रम रह, रमा रहेगा वो निकल नहीं सकता है वहां से आसानी से तो वो भी भोगते भोगते जब थोड़े खीन होंगे फिर प्रयत्न करेगा संस्कार खीन करेगा तब जाकर के फिर इस मार्ग पर आता है एकदम निकल के नहीं आ सकता एकदम कीचड़ में लथपथ हो वो एकदम सफेद कपड़े पहने तो नहीं हो सकते वो शुद्ध नहीं रह सकते गंदे ही होंगे पहले मोटा गंदगी हटाएगा फिर और नहाएगा फिर और साफ करेगा फिर साफ कपड़े पहनेगा तो वो साफ रह पाएंगे नहीं तो इस चक्कर में कि नहीं मैं साफ कपड़े पहनूं, सफेद धुले हुए कपड़े पहनूं, क्या होना है वो पहनते ही वो फिर गंदे हो जाएंगे फिर पहनते ही फिर वो गंदे हो जाएंगे उसको लगेगा कि ये सफेद कपड़े भी क्या है लोग कहते हैं कि इससे शुद्ध रह जाते हैं ये गंदे हो जाते हैं तो बार बार नहीं गंदे क्या वो खुद अंदर से ऐसा है स्थिति बिगड़ जाती है बोले मेरे तो इस उपाय ने काम नहीं किया ये दूसरे लोग तो सफेद कपड़े पहनते हैं तो साफ सुथरे रहते हैं मेरे तो गंदे हो जाते हैं मेरे को तो बात समझ में नहीं आई कहां से आएगी खुद ने गंदगी लपेट रखी है अपने ऊपर तो ईश्वर साक्षात्कार के पहले भी समाप्त होते हैं काफी हद तक क्षीण लेकिन पूरी तरह समाप्ति ईश्वर साक्षात्कार के बाद में होती है यही बात कर्म क्षय के लिए भी है ये संस्कार क्षीण होने के लिए भी है संशय के हटने के लिए भी है मन की ग्रंथिय गांठें जो है उनके हटने के लिए भी हो जब तक ईश्वर साक्षात्कार नहीं होगा सारी ग्रंथियां हट ही नहीं सकती कुछ ना कुछ ग्रंथियां रहेंगी उलझने रहेंगी समस्याएं रहेंगी उलझा हुआ रहेगा वो अटका हुआ रहेगा वो जो बिल्कुल निर्मुक्त तो हो जाता है ना कोई बंधन नहीं अब सारा रागद्वेष हट गया कोई बाधा नहीं एकदम जो गेयर फ्री हो जाता है ना उसका गाड़ी का ढलान में हो तो बिल्कुल यू ही चलने लगती है गाड़ी नहीं तो कोई ना कोई गेर तो लगा हुआ रहता है उसका बिल्कुल निर्द्वंद हो जाता है ठीक है फिर यहाँ इस पंक्ति की संगति कैसे लगेगी ब्रह्म साक्षात्कार होता ही तब है जबकि पाप का नाश हो जाता है सारे पाप का नाश नहीं होगा काफी कुछ का होगा तभी हो सकता है एक अंश में लगाएंगे उसको पूर्णतः लेंगे तो वो वाक्य गलत हो जाएगा और कोई तो आगे चलेंगे तो वेदांत दर्शन के चौथे अध्याय का द्वितीय पाठ पृष्ठ संख्या 231 पीछे जो प्रसंग चल रहा था ब्रह्मोपासकों का और ब्रह्मोपासक मुक्ति की तरफ बढ़ रहा है ईश्वर साक्षात्कार हो रहा है अब उसके बाद में जब शरीर छूटता है तो उसका ये स्थूल शरीर इंद्रिया सूक्ष्म शरीर ये उससे कैसे छूटते हैं कैसे हटते हैं उसमें कुछ भिन्नता होती है या औरों जैसा ही होता है ऐसा कुछ प्रसंग आगे चला रहे हैं क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के बाद में वो मुक्ति की प्राप्ति के बाद में शरीर आदि उससे प्रकृति के बंधन उसके छूटते हैं और प्रकृति के बंधन से छूटता है तभी वो मुक्ति का सुख भोग सकता है प्रकृति जुड़ी हुई है तो बंधन रहेगा कुछ ना कुछ दुख रहेगा तो वो प्रकृति कैसे छूटती है मृत्यु के समय क्या होता है मृत्यु के बाद में क्या होता है क्या प्रक्रिया होती है ये कुछ बातें इन्होंने यहां पर आगे रखी तो देखिए अध्याय के दूसरे पात का पहला सूत्र वांग मनसी दर्शनाथ शब्दाच वाणी वाघ इंद्रिय कर्मेन्द्रिय जो है जिससे हम बोलते हैं वो मनसी मन में चली जाती है क्यों माना हेतु क्या है प्रमाण क्या है दर्शनात् ऐसा देखा जाता है लोक में प्रत्यक्ष देखा जाता है शब्दाच्य और शब्द भी ऐसे मिलते हैं शास्त्र के वचन भी ऐसे मिलते हैं तो जो मरने वाला होता है तो उसका बोलना बंद हो जाता है अंदर तो मनन करता रहता है लेकिन बोलना बंद हो जाता है उसका चेहरे से लगेगा कि कुछ बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है अभी व्यक्त नहीं कर पाता है। कहां चली गई वाणी वो मन में विलीन हो गई उस बात को यहां पर कहा वांग मनसी दर्शनाथ ऐसा देखा जाता है और शब्द से भी सिद्ध होता है वाणी इंद्रिये, वाघ इंद्रिय मन में संपन्न हो जाती है संपत्ते को आगे खोल दिया संगत पहुंच जाती है आगे खोल दिया संगत्यम आपन होती उसकी संगति को प्राप्त कर लेती है बस मन के रूप में ही बन जाती है अलग से स्वतंत्र कर्मेन्द्रिय के रूप में नहीं रह पाती वो आगे संपद्यते तो प्रक्रियते अनंतरात पूर्व सूत्रात् जो पिछला सूत्र था संपद्यते उन्नीसवां सूत्र चौथे अध्याय के प्रथम पात का अंतिम सूत्र था भोगे ने तो इतरे क्षपित संपद्यते उस संपद्यते शब्द के लिए कह रहे हैं ये जो शब्द है ये प्रक्रियते प्रकरण में आ रहा है अनुवृत्ति आ रही है उसकी कहां से अनंतरात पूर्व सूत्र इससे तत्काल पहले वाला जो पूर्व सूत्र है उससे आगे कदा इति यावत कि ये चीजें कब होती हैं कदा कद कब होती हैं कैसे होती हैं जो मृियमाण है मरने वाला है मरने को उद्यत है उसमें ये चीजें कैसे होती हैं ये प्रसंग यहाँ चला रहे कुतः क्यों मानते हैं दर्शनात् शब्दा च दर्शनात् खलु लोके दर्शना दर्शन मतलब लोक में ऐसा देखा जाता है संसार में अवलोक्य थे ही लोके यो ही म्रियमाणो भवती तस् वृत्तिर मनसी समाप्य वक्तुम इच्छन अपनी न वक्तुम पा रहे थी लोक में देखा जाता है कि जो मरने वाला होता है उसकी वाणी इंद्रिय वाणी की वृत्ति व्यापार वो मन में ही समाप्त हो जाती है अंदर ही अंदर वो बोलता रहता है बाहर नहीं बोल पाता है बोलने की इच्छा होता हुआ भी बोलने में समर्थ नहीं होता है दूसरा तथा अच्छा शब्दात।, शब्दात को आगे खोल दिया शास्त्र वचनादी गम्य शास्त्र का वचन भी यह कहता है तो छादज्योपनिषद का इन्होंने प्रमाण दिया अस्य सौम्य पुरुष से इस सोम्य संबोधन कर रहे हैं शिष्य को कि अस्य पुरुषस्य से प्रयतः इस पुरुष के इस आत्मा के प्रयतः जाते हुए पुरुष का मतलब स्त्री पुरुष दोनों लिए जाते हैं आत्मा पुरुष मतलब आत्मा इस जाते हुए पुरुष के मृत्यु को प्राप्त होते हुए पुरुष के वांग मनसी संपत्ति वाणी मन में संपन्न हो जाती है पहुंच जाती है लीन हो जाती है और मन कहा जाता है तो मन प्राणी मन प्राण के अंदर लीन हो जाता है ये पहला सूत्र हुआ आगे इन्होंने भूमिका में प्रश्न उठाया दूसरे सूत्र की कि आपने केवल वाणीवाणी के बारे में कहा बाकी इंद्रियों का क्या उनका क्या होता है तो प्रश्न किया इन्होंने अस्तुतावत वाचो मनसी संगत्यम संवेशो ठीक है वाणी मन में संगत हो जाती है उसका संवेश हो जाता है प्रवेश हो जाता है वहां स्थित हो जाती है तरह ही अन्य तदानिम का गति अन्य इंद्रियों की क्या गति होती है वो कहां चली जाती है कहते हैं यथो तो ही अत्र इंद्रिय सेवा संपत्ति मन संपत्ति प्रदर्शित क्योंकि ये जो आपने वचन दिया या मन मन का संपादन संपत्ति तो बताई नहीं यहां पर वाणी की तो संपत्ति बताई कि वाणी कहाँ चली जाती है मन में लेकिन अन्य इंद्रियों की संपत्ति नहीं बताई और वाणी कहा वाणी मन में गई और मन कहा गया बस ये कह दिया मन प्राणी तो बीच में तो और कुछ आया नहीं है मन का प्रसंग उठा उठा लिया इन्होंने तो संपत्ति विधाय अनातर मन संपत्ति ही प्रदर्शते वांग मनसी मन इति आकांक्षा उच्चते इस प्रश्न के साथ जिज्ञासमें दूसरा सूत्र दिया जा रहा है दूसरा सूत्र है अथ एवं सर्वाणी अनु अथ इसी से यानी इस वाणी से ही हमें पता लग जाता है कि सर्वाणी बाकी इंद्रियां भी उसी तरह मन में पहुंच जाती है सबके लिए वाघ इंद्रिय एक प्रतीक के रूप में उपलक्षण के रूप में इंद्रियों के प्रतीक के रूप में समझनी चाहिए बाकी सब इंद्रियों का भी यही हाल होगा सब मन में पहुंच जाइए अतः भाष्य देखिए अतः वाचा एवं इसवाणी शब्द से ही वाग इंद्रिया अनुमंतव्यम वाग से ही ये समय समझ लेना चाहिए अनुमंतव्यम को खोल दिया अनुगंतव्यम जानना चाहिए यद सर्वाणी इंद्रियाणी मन से सारी इंद्रियां मन में ही पहुंच जाती है संपद्य को खोल दिया संबिशंती दृश्यते ही लोके वाघ इंद्रिय मृत्यु प्रमाद अन्य शाम अभी क्रमशो व्यापार निरोध हो जाए वाणी बंद कर देती है बोलना तो वहां दूसरी इंद्रिया भी काम करना बंद कर देती है वो सुनना बंद कर देगा वो देखना बंद कर देगा अनुभव करना बंद कर देगा खाना बंद कर देगा इत्यादि ये सब चीजें इंद्रिया एक एक करके किसी की किसी तरह किसी की किसी तरह अलग अलग ढंग से वो जवाब देती चली जाती है एक स्वाभाविक मृत्यु की बात है छीन होते होते जब स्वाभाविक मृत्यु होती है तब की बात है ये अचानक जो मृत्यु हो जाती है दुर्घटना में हृदयाघात हो गया हार्ट अटैक हो गया ब्रेन हेमरेज हो गया जो अचानक मृत्यु होती है वहां ये चीजें उस तरह से परिलक्षित नहीं होती हैं कुछ कुछ हो सकती है न बेहोश हो गया है मूर्छित हो गया है और न बोला जा रहा है न देखा जा रहा है न कुछ किया जा रहा है चला फिरा नहीं जा रहा है लेकिन वहां फिर कम लक्षण होते हैं जो स्वाभाविक रूप से शरीर जाता है वहां लंबे समय तक वो अंतिम स्थिति में रहता है वहां ये दिखाई देगा आगे उपनिषद ही स्पष्ट और उपनिषद में भी इस बात को कहा गया है तो प्रश्नोपनिषद का वचन दिया तस्मात उपशांत तेजा पुनर्भवम इंद्रिय मनसी संपत्ति मानई ही तो इसलिए वो उपशांत तेज वाला जिसकी तेज यानी गर्मी शांत हो रही है अंतिम समय में जो शरीर की गर्मी है वो कम होती चली जाती है क्योंकि तो शरीर हम बोलते हैं कि इसका तो शरीर ठंडा पड़ गया अतः मृत्यु को प्राप्त हो गया या ठंडा पड़ता जा रहा है मृत्यु की तरफ जा रहा है ऐसी स्थिति में पुनर्भवम पुनर्भवम मतलब शरीरांतर जो तो शरीरांतर की तरफ जाता है इंद्रिय मनसी संपत्ति मान इंद्रियों के साथ में जाता है वो आत्मा जब जाता है तो इंद्रियी नया शरीर प्राप्त करना है तो इंद्रियों के साथ में जाता है इंद्रिया ही कैसी इंद्रियां मनसी संपत्ति मानी ही इंद्रिया ही मन में संपन्न होती हुई मन में लीन होती हुई इंद्रियों के साथ में जाता है अर्थात इंद्रियां उसके मन में लीन हो रही हैं और यहां पर इंद्रियाणी बहुवचन है इंद्रिया ही इंद्रियों के साथ में अनेक इंद्रिया शब्द कहा गया मनसी संपत्ति ही मन में लीन होते हुए जो पिछले वचन में मन मैं केवल वाणी के लीन होने का कहा तो बोले शब्द प्रमाण से हमें पता लगता है कि वहां स्पष्टी अनेक इंद्रियों के मन में लीन होने की बात कही है तो इसे हम स्पष्ट इस कर सकते हैं कि जहां केवल वाणी के मन में लीन होने की बात कही गई है वो उपलक्षण मात्र मात है संकेत मात्र इसे पुष्टि हो गई आगे तो मन कहा जाता है तो तीसरे सूत्र में कहा तन मन प्राणे उत्तरा जो मन है वो प्राण में हो जाता है उत्तरात लोक के अंदर क्रमशः उत्तर उत्तर क्रम से ये देखा जाता है वाच्य देखिये यस्मिन मनसि सर्वाणी वाग इंद्रिया वागा इंद्रिया संपत्त जिस मन में वाणी आदि कर्मेन्द्रिया और अन्य विज्ञानियां लीन हो जाती हैं तत्खलू मन है प्राणी संपत्त वो मन कहा पहुंच जाता है अब प्राण में पहुंच जाता है कथम कैसे उत्तरार्थ लोके खलु उत्तर क्रम दर्शनाथ लोक में इसके बाद वाला क्रम देखा जाता है मन भी जब हो जाता है फिर प्राण में पहुंच गया और प्राण से भी आगे क्या तो लोक में भी कुछ क्रम देखा जाता है क्या वो बताएंगे अतः शास्त्र से उत्तर वचनात् शास्त्र के बाद के वचनों से भी ऊपर प्रथम सूत्र में दो हेतु दिए थे इन्होंने दर्शनार्थ और शब्दाच्य देखा जाने से और शब्द होने से शास्त्र वचन होने से अभी उत्तराध को उन दोनों के साथ में जोड़ेंगे जो देखा जाता है लोक में वहां आगे चल करके ये भी देखा जाता है ऐसा कह रहे हैं और शास्त्र के वचन के साथ उत्तराध जोड़ेंगे तो शास्त्र के आगे के वचनों में ऐसा देखा जाता है तो दोनों दृष्टियों से देखें तो देश्यते ही लो के प्राण निस्सरणावसरे मूर्छा अचेतनता व संजायतें लोक में क्या देखा जाता है जिस समय तो प्राण निकल रहे होते हैं, तो व्यक्ति मूर्छित हो जाता है अचेतन हो जाता है मूर्चित अचेतन हो जाता है इसका मतलब है उसका मन काम नहीं कर रहा है अचेतन हो जाता है यानी मन वहां से हट चुका है मन अपना काम नहीं कर रहा है वो कहा गया प्राण के साथ में विद्यमान है तथा शास्त्रे और शास्त्र में भी कहा वो पिछला वाला वचन दिया कि मन प्राणे मन प्राण में विलीन हो जाता है संपत्ति अनवय पीछे से संपत्ते को साथ में जोड़ देंगे क्योंकि पीछे कहा था वांग मनसी संपद्य थे प्राणे तो मन प्राणे संपद्य उसके साथ साथ जुड़ जाता है आगे अब ये प्राण है ये कहां पर चला जाता है तो चौथे सूत्र में कहा सो अध्यक्षे तद उपगमादिभ्य ये जो प्राण है वो इसके अध्यक्ष उसके स्वामी उसमें चला जाता है तो सब प्राण अर्थात प्राणन शक्तिमान मुख्य प्राणों प्राणन शक्ति वाला जो है मुख्य प्राण है प्राण पांच या दस माने जाते हैं इसमें से ये मुख्य प्राण है केवल एक ही लेकर के चल रहे प्रथम जो है वो अध्यक्ष तेजस आत्म तेजस तेज स्वरूप जो तेज स्वरूप है तेजस्वी है उस अध्यक्ष में इन सबके स्वामी प्राण में चला जाता है तो इसलिए अगला वचन यहां पर मिलता है प्राण तेजसी प्राण तेज में चला जाता है मन प्राणे प्राण है तेजसी वाणी आदि इंद्रिया मन में मन प्राण में और प्राण तेज के अंदर चला जाता है यही छंदों के उपनिषद का वचन है कैसे पता लगता है तो संपद्यते समिशति कथम प्रतीयते तद उपगम आदि उसी उपगम आदि से उपगम मतलब उपलब्धि से कस्य उपलब्धियादिभ्यो हेतु भी है उन्हीं उपलब्धि आदि हेतुओं से देखा जाता है शास्त्र में वचन मिलता है उखतम ही जैसा कि कहा है बिहार ने उपनिषद का वचन दिया एवम एवा इमम आत्मान अंतकाले तो इसी प्रकार से इस आत्मा को अंतिम समय में मृत्यु के समय में सर्वे प्राणा अभि सारे के सारे प्राण पहुंच जाते हैं उसमें लीन हो जाते हैं उससे युक्त हो जाते हैं ये ही तत्त ऊर्धि भवती जहां पर यह ऊर्ध्वास वाला हो जाता है ऊपर की तरफ सांस उठने लगते हैं जब तो मरने लगता है बोले इसको तो सांस उठ रहे हैं तो प्राण उठ रहे हैं इसके ये जो कथन आते हैं, वो ऊपर की तरफ जाने लग जाता है ऐसा कथन तम उत्क्राम तम प्राणो अनुत्म उसके आत्मा के निकलने पर प्राण भी उसके साथ साथ निकलने लग जाते हैं तो प्राण कहां जाता है वो अपने अध्यक्ष अपने स्वामी तेज में तेज को यहां पर आत्मा से जोड़ करके कथन किया गया इसलिए इन्होंने आगे लिखा तेजो ही आत्म गुण है उषमाख्यो ये जो तेज है ये किसका आत्मा का गुण है उष्मा नामक ये न शरीर उष्मा जिससे शरीर गर्म रहता है शरीर की गर्मी का कारण क्या हुआ आत्मा हुआ कमरा गर्म क्यों है कुछ कोई अग्नि आदि कोयला सिगड़ी जो भी है लीटर है उससे हुआ तो ये जो शरीर में ऊष्मा है वो किस <laughs> इसके कारण से है शरीर के कारण से इन्होंने यहां पर ऐसा लिखा है हालांकि इसका तात्पर्य आगे स्पष्ट होगा अभी अभी सीधे सीधे आत्मा नहीं ले लेना आत्मा का मतलब यहां पर आगे चलकर के स्पष्ट होगा कि आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ में जाता है उसके सही सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर की आगे मानी जाएगी लेकिन उसको भी यहां पर आत्म शब्द से ही कहा जा रहा है क्योंकि शरीर छोड़ के वही जा रहा है उसके साथ साथ जा रहा है क्योंकि तो जो जीवात्मा है शुद्ध आत्मा है उसमें तो ये गुण होता ही नहीं है अगर आत्मा में ऊष्मा मानी जाए तो क्या दोष आ जाएगा गर्मी मानी जाए तो क्या दोष आ जाएगा किस सिद्धांत की हानि होगी किस सिद्धांत की हानि होगी नहीं भौतिक हो जाए नहीं कोई बात नहीं भौतिक क्यों हो जाएगा गर्मी भौतिक होती है अग्नि ऊष्मा अग्नि महाभूत की है उसके अलावा भी हो सकती है चलो भौतिक नहीं है इसकी अपनी है अपनी है तो मानने से दोष क्या हुआ रूपवान हो जाएगा अग्नि रूपवान होती है ऊष्मा दिखाई देती है ऊषमा दिखाई देती है तो रूपवान क्यों हो जाएगा नहीं ठंड ज्यादा हो तो सर्दी तो लगती है प्रत्यक्ष है उषमा होने से क्या बाधा आएगी इनकी इन्होंने जो बोला उससे संकेत ले सकते हैं ना इन्होंने कहा था रूपवान हो जाएगी आत्मा रूपवान का मैंने निषेध कर दिया आत्मा रूपवान कैसे होगी उषमा से रूपवान का कैसे मतलब है एक जना बोष्मा का ग्रहण किस इंद्रिय से होता है गर्मी का ग्रहण किस इंद्रिय से होता है स्पर्श इंद्रिय से होता है तो यदि वो ऊष्मा वाली है तो क्या निकल के आएगा स्पर्शमान हो जाएगी वो इंद्रिय ग्राह्य हो जाएगी वो स्थूल रूप से कह देते स्पर्श इंद्रिय ग्राही हो जाएगी जबकि वो स्पर्श इंद्रिय से गृहित नहीं होती है आत्मा स्पर्श इंद्रिय से गृहित नहीं होता है न रूप से देखा जाता है न चक्षु इंद्रिय ग्राहिय है न श्रोतेन्द्रिय ग्राही है न रसनेन्द्रिय ग्राही है न घृण इंद्रिय ग्रह यह है और न स्पर्श इंद्रिय ग्रह इंद्रिय ग्रह बन जाएगा यदि हम आत्मा में ऊष्मा मान लेते हैं उसकी अपनी स्वयं की भौतिकता की कोई बात नहीं है मोटे तौर पे तो जब हम कहेंगे भौतिक हो जाएगा तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आत्मा में अपना ऊष्मा नहीं है ये मानके लेकिन अगर आत्मा की अपनी ऊषमा मानी जाए तो क्या हो यह प्रश्न था अब उसको यूं नहीं कहेंगे कि वह भौतिक हो जाएगा उसको कहेंगे वो स्पर्श वाला हो जाएगा फिर तो क्योंकि उषमा का ज्ञान तो हमारे को स्पर्श से होता है और वो स्पर्शेंद्रीय ग्राह्य नहीं है उसमें स्पर्श नहीं है इसलिए आत्मा का अपनी उष्मा उष्मा का जो ये कथन किया है इसको गौण रूप से ही स्वीकार करके चलना चाहिए क्योंकि देखो अगला पूर्व पक्षी प्रश्न कर ही रहा है पांचवें सूत्र की भूमिका में तत्र पूर्व पक्षमा अवतारे थी सूत्रकारी कह रहे हैं बोले भूतेशु त्रुते है बोले गर्मी तो भूतों में देखी जाती है अग्नि महाभूत में देखी जाती है बादश्य अध्यक्ष अध्यक्ष शब्द तो कहा जा रहा है लेकिन कहा पाठ में क्या कहे मूल में प्राणस तेजसी प्राण तेज में चला जाता है और अस्थि तेजो विधायक तेज को बताने वाली श्रुति भी है तेजस् भूतेशु गण्य प्राणस्तेजसी ये तेज की विधाई का श्रुति हो गई प्राण तेज में चला जाता है और तेज क्या है तेज तो भूतेशु गण्य भूतों में गिना जाता है पांच भूतों में तत्श्रुते श्रवणा वो भी सुना जाता है यानी शास्त्र का वचन मिलता है तेज का कथन उसके लिए वचन दिया पृथ्वी तेजो वायुकाश यहां पर पांच भूतों के अंदर तेज भी कहा गया है तो प्राण है इति प्रश्न ये प्राण तेज में चला जाता है ये कैसे भूतों में इसमें कैसे चला जाता है तेज शब्द से और फिर आपने अध्यक्ष ले लिया तो उसका उत्तर दे रहे हैं नहीं कस्मिन दर्शे तो बोले कि आप जो कह रहे हो कि तेज में चला जाता है तो केवल तेज में नहीं ये तो शरीर की दृष्टि से आत्मा तो औरों के साथ भी रहता है केवल तेज ही नहीं तेजी क्यों चुन रहा है अगर ये तेज का मतलब अग्नि महाभूत ही होता तो ये जो सारी इंद्रियों जिसमें मन में गई है और ये मन तेज में ही क्यों जाता बाकी बाकी भूतों में क्यों नहीं चला जाता तेज का कथन ही क्यों है जबकि आत्मा के साथ तो आत्मा को तो इन सब भूतों से युक्त कहा गया उसको दिखा रहे यद्यव तेज है शब्दों भूतवाची अगर ये तेज शब्द भूतों का वाचक है यानी तेज अग्नि महाभूत का भूतवाची भवता अत्र आप अगर यहां तेज शब्द महाभूतवाची यानी अग्नि महाभूत वाला लेते हैं तरी खलु एकस्मिन तेजसी एव प्राण संपत्ते तो केवल एक तेज में ही प्राण संयुक्त हो जाते हैं लीन होते ऐसा नहीं कह सकते किंतु आत्मनो अनेकस्मिन अवस्थान सो अपि अवतिष्ठते आत्मा के अनेक भूतों में ठहरा हुआ होने से ये मन भी ये प्राण भी अनेकों में स्थित होना चाहिए लीन होना चाहिए मात्र अग्नि में ही क्यों तेज में ही क्यों दर्शयता ही जैसा कि शास्त्र में कहा है तथा ही श्रुति स्मृति दर्शायता श्रुति और स्मृति दिखा रहे हैं दर्शायता दो के लिए कह दिया गया कैसे पृथ्वीमय आपो पृथ्वीमय आपोमयो वायुमय आकाशमय तेजोमय ये आत्मा कैसा है इससे पहले आत्मा का वर्णन चल रहा है ने उपनिषद का वचन है कि आत्मा कैसा है पृथ्वीमय है उसको आपमय भी कहा तेजोमय भी कहा वायुमय भी कहा आकाशमय भी कहा तो केवल तेजमय ही विलीन हो रहा है तेजोमय ही क्यों कह रहे हैं बाकी चार भी तो महाभूत है और आगे कहा मनुस्मृति का श्लोक ण्व्यो मात्रा विनाशिन्यो दशार्धा नाम तो यह स्मृता दशार्ध दस के आधे यानी पांच इनकी जो सूक्ष्म मात्रा अण्व्यो मात्रा यानी जो सूक्ष्म तनमात्रा हैं वो जो कि विनाशिन्य विनाशीन्य विनाश को प्राप्त होती हैं नष्ट हो जाती हैं यानी अपने कारण अहंकार में विलीन हो जाती हैं ऐसी जो वो हैं ताभी सार्धम, ताभी सर्वं अनुपूर्वश उन सब के साथ साथ ये सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। कैसे अनुपूर्वश संभवत्य अनुपूर्वश अनुपूर्व मतलब सूक्ष्म से स्थूल स्थूल से फिर और और स्थूल होते होते ऐसे वो प्रकट होती है और प्रलय अवस्था में स्थूल से सूक्ष्म होते होते ये सारा का सारा उत्पत्ति और प्रलय का क्रम चलता है इनमें तो किन्तु प्राणस तेजसी इत तेजस्त्मधर्म उष्माख्यो वेदित हो या प्राणस तेजसी जो कहा गया है ये तेज का मतलब अग्नि महाभूत नहीं है ये आत्मा का उष्म गुण समझना चाहिए ब्रह्मणि जी का मत है यह तेजस्व आत्मधर्म जो कि ऊष्मा नाम का है जानना चाहिए यद विषय वक्षति सूत्रकार जिसके लिए सूत्रकार स्वयं आगे कहेंगे अस्वचोपत्ते ऊषमा ग्यार सूत्र है इसी से उसकी उपपत्ति होती है सिद्धि होती है कि ये ऊष्मा उसकी है किसकी है आत्मा की है सूत्रकार स्वयं आगे भी कह रहे हैं क्योंकि जब तक आत्मा शरीर में रहता है तब तक शरीर गर्म रहता है जब आत्मा चली जाती है तो शरीर गर्म नहीं रहता ठंडा पड़ जाता है आगे अब ये जो इन्होंने मृत्यु के समय इन चीजों का गमन बताया पीछे पीछे पीछे कि वाक मन में यानी सारी इंद्रियां मन में मन प्राण में प्राण तेज में ये जो कथन किया गया ये जो प्रक्रिया है ये सब मनुष्यों की जो भी मरता है उन सब की होती है या केवल ब्रह्मोपासकों की ही होती है जो कि मुक्ति में जा रहे हैं उसके बारे में सातवां सूत्र है च आश्रिति उपक्रमात अमृतत्व च अनुपोष्य बोले ये जो उत्क्रांति है ये समाना समान होती है चाहे विद्वान हो चाहे योगी हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो कौन सी आश्रिति उपक्रमात् जो प्राण का निस्सरण प्रारंभ होता है उसका उपक्रम होता है आगे जाती है वहां तक प्राण निस्रण के प्रारंभ से आश्रिति उपक्रमात, प्राण निस्सरण जो प्रारंभ होता है वहां से लेकर के और अमृतत्वम चाह अनुपोष्य और अमृतत्व मोक्ष की प्राप्ति से पहले पहले ये गति सबकी होती है समान रूप से होती है भाष्य देखिये सहीसा उत्क्रांति समाना भवति ये उत्क्रांति उत्क्रमण का ये प्रक्रिया सबके लिए समान होती है विदुषाम विद्वानों की ध्यानीनाम ध्यान करने वालों की साधारणानाम साधारणान अथवा साधारण जो मनुष्य है अर्थात सबकी ऐसी ही गति होती है क्या होता है आश्रिति उपक्रमात् आश्रिति को खोल दिया प्राण निस्सरण प्रारंभात प्राणों का निस्सरण जहां से प्रारंभ होता है वहां से लेकर के और अमृतत्व च अनुपोष हैं अमृतत्व मोक्षम अमृतत्व का मतलब है मुक्ति च्रविश्य असंस्पर्श मोक्षम चविष्य हाँ अमृतत्व मोक्षम च अप्रविश्य अमृतत्व और मोक्ष में प्रवेश नहीं करेगा वो यानी उसको छुएगा नहीं तथा पूर्वम पूर्वम इत्यर्थ उससे पहले पहले तक ये गति समान होती है और जो ध्यानी लोग होते हैं ब्रह्मोपासक होते हैं वो मुक्ति में जाते हैं तो उनकी वो एक अगले वाली गति मुक्ति में जाने की अलग होती है बाकी सारी सबकी समान होती है शरीर से जो छूटना है वो तो उसी प्रक्रिया से होगा आठवां सूत्र देखें तदापीते संसार व्यपदेशात ऐसा क्यों माना इन्होंने जो पिछले सूत्र में कहा क्योंकि संसार का जो कथन है संसार कब तक है तद आते है पीति पर्यंत है पीती मतलब सुख सन्नो देवी रविष्ट आपो भवंतु पीता पीती आपीति तक संसार का कथन माना जाता है मुक्ति में जब तक नहीं गया उससे पहले पहले का जितना है वो उसका बंधन ही माना जाएगा संसार ही माना जाएगा कुछ ना कुछ बंधन वहां बना रहेगा बादश्य देखिए तेज़ा खलु उत्क्रांति संक्रांति अधिष्ठानम यह जो तेज है ये उत्क्रांति और संक्रांति का अधिष्ठान आधार है आत्मनोलिंगम सूक्ष्म शरीरम और यह आत्मा का लिंग है ये जो है उत्क्र ये जो उष्मा है इसको ये चिन्ह है क्या है आत्मा का चिन्ह है और चिन्ह मतलब खोल दिया सूक्ष्म शरीर है सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं इससे आत्मा का बोध होता है उस स्थिति में भी तो अब आ, यहां से सूक्ष्म शरीर को जोड़ दिया इन्होंने या वत संपत्तिर भ्रम संपत्तिर भवे तावत प्रवर्तें तो ये जो लिंग शरीर है या सूक्ष्म शरीर है यह कब तक उसके साथ में रहता है जब तक ब्रह्म की संपत्ति यानी मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो जाती स्थूल शरीर तो छूट जाएगा और ब्रह्म की प्राप्ति तक सूक्ष्म शरीर भी साथ में रहेगा कुतः कैसे ऐसे माना तो बोले संसार व्यपदेशात संसार का कथन होने से अनेन आत्मलिंगे ना सूक्ष्म शरीर ना इस आत्मा के लिंग से अर्थात सूक्ष्म शरीर से संसारों व्यपदेश्य संसार का कथन होता है जब तक सूक्ष्म शरीर है संसार है उसका मुक्ति नहीं हो गया ये शरीर स्थूल शरीर छूट भी गया लेकिन सूक्ष्म शरीर साथ में है उसकी मुक्ति नहीं हुई है यावत सूक्ष्म शरीर हम तावत संसार जब तक सूक्ष्म शरीर है तब तक उसका संसार तो चल ही रहा है प्रकृति है जुड़ी हुई तद्धि संसार कारणम अन्यथा मोक्ष संपत्त थे ये जो संसार का कारण है इसको तद्धि संसार कारणम अन्यथा मोक्ष संपत्त थे संसार का कारण है और अन्यथा जब ये नहीं होता है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए वचन दिया छंदोगे का संप्रसादो अस्मात शरीरात जो संप्रसाद आत्मा है इस शरीर से ऊपर उठ करके परम ज्योति रूप संपत्ति परम ज्ञान स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके स्वेन रूपेण अभिनिष्पत्त वो अपने रूप में आ जाता है उससे पहले वो पूर्णतः अपने रूप में नहीं था अपने रूप में होते हुए भी अपने रूप में नहीं दिखाई दे रहा था अनुभव में नहीं आ रहा था अपने आप में आत्मा तो जैसा है वैसा ही है लेकिन वो अनुभव में नहीं आता है वैसा और एक वचन दे रहे हैं कठोपनिषद का हंत इदम प्रवक्ष्यामी गुह्यम ब्रह्म सनातनम ये प्रिय तेरे को मैं ये बताता हूं देखो कहूंगा इस गुप्त गुह्य छुपे हुए सनातन ब्रह्म को परमात्मा को यथाच मरणम प्राप्य आत्मा भवति गौतम कि मरने के बाद में आत्मा जिस तरह से हो जाती है जिस स्थिति में पहुंच जाती है उसको मैं बताता हूं मृत्यु के बाद में क्या गति होती है हमें वैसे तो पता नहीं लगती है मृत्यु के बाद में क्या होता है अगर शास्त्रों का वचन हमें पता नहीं हो कथन पता नहीं हो तो हमें क्या पता है कि मुक्ति के बाद में क्या होता है मृत्यु के बाद में क्या होता है कौन कहा जाता है क्या होता है कुछ नहीं पता लगता है हमारे लिए तो कह रहे योनिम अन्य प्रपत्ं शरीरत्वा देना ये जो देही है मतलब आत्मा है शरीर के लिए अलग अलग योनियों को प्राप्त करता है स्थानुम अन्य अनुसंति यथाकर्म यथाश्रुतम और कुछ स्थानुत्व को प्राप्त करते हैं यानी स्थिर वृक्षादि को प्राप्त करते हैं वृक्षादि बन जाते हैं कुछ अन्य प्राणी बन जाते हैं किस आधार पे? यथा कर्म यथाश्रुतम जैसा उनका कर्म होता है और जैसा उनका सुना हुआ होता है यानी ज्ञान होता है ज्ञान कर्मणी समन्वा रे थे यथाकर्म यथाश्रुतम दोनों चीजें साथ में चलती कर्माशय और संस्कार यथाश्रुत मतलब जो संस्कार है जो अनुभव ले लिया है उसके अनुरूप उसको जन्म मिलता है दोनों चीजें साथ चलती इसमें गीता का भी एक प्रमाण दे रहे हैं आ ब्रह्म भुवना लोकात् पुनरावर्तिनो अर्जुन कि ब्रह्म प्राप्ति का जो लोक है आ ब्रह्म भुवनात ब्रह्म लोक की प्राप्ति से पहले, पहले से पहले, पहले जितने भी लोक हैं उन सब में पुनरावृत्ति देखी जाती है यानी एक से छोड़ के फिर जन्म फिर जन्म फिर जन्म जन्म जन्म चलता रहता है जन्म मरण का चक्र तो ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्म लोक को प्राप्त करने पर ही छूटता है आगे देखिए नवा सूत्र सूक्ष्मम प्रमाणतश्चर तथा उपलब्धे हे। तो ये जो तेज इन्होंने कहा वो कैसा है कि सूक्ष्म है ऐसा ही उपलब्ध होता है शास्त्रों में ऐसा वचन मिलता है प्रमाणत प्रमाण से ही सिद्ध होता है प्रमाण का मतलब यहां पर है मापन में कैसा है वो सूक्ष्म है है अथच तदिदम तेजो रूपम आत्मलिंगम ये जो तेजोरूप आत्मा का लिंग है यानी सूक्ष्म शरीर है ये प्रमाणत सूक्ष्म अस्थित सूक्ष्म स्वरूप वाला है तथा उपलब्ध जीवात्मा साकम स्थूल शरीर यथवा स्थूल शरीर संबंधी नाड्यादि जीवात्मा के साथ में उसके उपलब्ध होने से कहा शास्त्र में वचन होने से और स्थूल शरीर से स्थूल शरीर से आत्मा के साथ साथ जाता है ये कथन होने से और स्थूल शरीर से संबंधित नाड़ियों से जब वो निकलता है उसका भी कथन मिलता है इससे निष्क्रमणोपलब्धि को खोल दिया निष्क्रमण का प्रसंग होने से तो इसके लिए कठोपनिषद का एक वचन दिया विश्वंग अन्य उत्क्रमणे भवंती वहां पर 101 नाड़ियों का कथन किया गया एक नाड़ी ऐसी है जिससे वो ऊपर की तरफ जाता है मूर्धा की तरफ निकल रही है उससे मुक्ति को जाता है वहां का जो कथन है 101 नाड़ियों में से एक नाड़ी ऐसी है जिसके माध्यम से जाता है मुक्ति की तरफ जाता है और बाकी बची हुई उन सौ से क्या होता है उसके लिए यह वचन है विश्वंग अन्य उत्क्रमणे भवंती विश्वंग का मतलब हुआ विविध प्रकार से नाना प्रकार से नाना गति वाली अन्य अन्य मतलब अन्य सौ विश्वंग मतलब भिन्न भिन्न प्रकार से जो गतियां करती है ऐसी जो अन्य है वो उत्क्रमणे भवंती उत्क्रमण के समय होती है जब यहां से शरीर छोड़ने के लिए जाता है तो कोई किसी नाड़ी से कोई किसी नाड़ी से अपने अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग ढंग से निकल के जाता है भिन्न भिन्न रूपों में निकल के जाता है जो मुक्ति में जाता है उसके लिए एक ही गति है 100 में से जो एक है 101 सौ भी उसी से जाता है ऐसा आत्मा निष्क्रामी चक्षुष्टोवा मूर्धनोवा व अन्यभ्य शरीर देशे भय तो मृत्यु के समय में आत्मा कहां से निकल के जाती है ये प्रश्न उठता रहता है लोगों में भी प्रचलित है तो इन्होंने ये बृहदारण्य उपनिषद का वचन दिया कि ये आत्मा निकलता है कहां से चक्षुष्टो तो आंखों से निकल जाता है किसी किसी को मूर्धनोवा कहीं ऊपर से मूर्धा से निकल जाता है अथवा अन्य व्यव शरीर देश शरीर के अन्य भागों से निकल जाता है कहीं से भी निकल सकता है वसे? और सूक्ष्म निकलने में उसको कोई बाधा नहीं है उसके लिए मार्ग की आवश्यकता नहीं हो कहीं से भी निकल जाता है लेकिन भिन्न भिन्न रूप से निकलता है ये कथन यहाँ पर किया गया दसवा सूत्र नोप मदे अथ न उपमर्देना न उपमर्देना उप अतः अतः उपमर्देन न भाष्य देखे अतः मतलब इस कारण से सूक्ष्म स्थूल शरीर उपमर्देना स्थूल शरीर सह नाशे नश्यति क्योंकि ये होता है और आत्मा के साथ साथ चला जाता है इसलिए स्थूल शरीर के नाश होने के साथ साथ उसको हम जला देते हैं या कुछ भी ढंग से वो नष्ट होता है स्थूल शरीर उसके साथ साथ ये सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता न उपमर्देना अतः इसलिए वो नष्ट नहीं होता साथ में जाता है और सूक्ष्म होता है और अब सूत्र कह रहे हैं अस्य वा उप पत्ते है ऐसा और ये जो अस्य है यानी ये जो सूक्ष्म शरीर है इसी की ये उष्मा होती है असई व उपपत्ति से सिद्ध होता है ऐसा उष्मा वो सीधे सीधे आत्मा का नहीं है जो पीछे आत्मा का कथन आ गया था वहां उनका तात्पर्य ऐसा नहीं है सूक्ष्म शरीर से युक्त जो आत्मा जाता है उसका वो धर्म है और वास्तव में सूक्ष्म शरीर के लिए कहा गया है भाष्य अथा च अस्य आत्मलिंग ये जो आत्मा का लिंग है सूक्ष्म शरीर से उपत्ते उपन्न विद्यमान उपन्न होने से यानी विद्यमान होने से ऐसे आयुष्मा स्थूल शरीरे जीवत अवस्थाया उपलब्ध थे चूंकि आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर रहता है इसलिए यहां पर ये ऊष्मा उपस्थित होती है अब लोक की दृष्टि से देखें विज्ञान की दृष्टि से तो कोशिकाओं में कुछ दहन होता है ग्लूकोज जलता है शक्कर जलती है उससे ऊर्जा निकलती है और ये सब चीजें तो होती है स्थूल रूप से ठीक है का अभिप्राय हो सकता है ये सब क्रियाएं जिसके कारण से होती हैं सूक्ष्म रूप से वो इसका कारण वहां पर माना जाएगा शरीरे जीवत जीवित अवस्था यदि ऊष्मा स्थूल शरीर का ही धर्म ऊष्मा हो तरी मृत अवस्थाया स्थूल शरीर अन्य रूपादेश तदगुणेश विद्यमेश यदि शरीर का होता तो मृत होने के बाद में जैसे शरीर के रूपादि गुण उपलब्ध होते हैं ऐसे गुण भी उपलब्ध होने चाहिए न च उपलब्ध थे लेकिन मिलते नहीं है तस्मात आत्मलिंग से सूक्ष्म शरीर उष्मा धर्म इसलिए आत्मा का जो लिंग है सूक्ष्म शरीर है ये उसका धर्म माना गया है तत्मलिंगम आत्मलिंगम सूक्ष्म शरीर आत्मना सह स्थूल शरीर तो ये जो आत्मा का लिंग है सूक्ष्म शरीर है ये आत्मा के साथ साथ स्थूल शरीर से निकल करके जाता है उसी के लिए वचन दिया तदेव शक्त सहकर्मणी लिंगम मनो यत्र निशिकम तदेव सकता वो उसी से युक्त तो होता हुआ सकता मतलब आसक्त है जुड़ता हुआ सहकर्मण अपने कर्मों के साथ साथ एति आता है चला जाता है लिंगम कहा जाता है लिंगम लिंगम मतलब सूक्ष्म शरीर और मनो यानी मन यत्र निशिकतम अस्त सूक्ष्म शरीर और मन उसका जहां लगा हुआ है वहीं पर ही चला जाता है भी बहुत कहा जाता है कि मरते समय जहां जिसका ध्यान होता है वो वही चला जाता है उसी तरह का जन्म मिल जाता है उसको जिस तरह की कामनाएं होती है यद्यपि कर्मों के अनुसार जाता है कर्म भी यहां पर लिखा हुआ है लेकिन साथ में ये भी कहा उसका मन जहां लगा हुआ होता है वहां जाता है अब मरते समय किसी को क्या बातें याद आएंगी जैसा जीवन में जिया है जैसे संस्कार हैं, भोगों के संस्कार हैं, तो वो याद आएंगे आध्यात्मिक के संस्कार हैं तो वो आएंगे तो मरते समय जो संस्कार रहते हैं विचार रहते हैं उसके अनुसार जाता है और साथ में कर्म भी वैसे ही होंगे कर्म के अनुसार जाएगा कर्म की मात्रा के अनुसार और इच्छा के साथ मिलकर के वहां पर जाता है इसलिए कई जने मृत्यु के समय अलग अलग धार्मिक ग्रंथों का पाठ करवाते हैं कोई ओम जप कराता है कोई गायत्री का कराता है कोई मृत्युंजय मंत्र का कोई गीता का पाठ कराता है कोई वेद मंत्रों का कराता है अपने अपने हिसाब से क्यों? क्योंकि चलो इसके मन में कुछ ये रहेगा इस तरफ केंद्रित रहेगा तो इसकी गति कुछ ठीक होगी आध्यात्मिक गति होगी लेकिन जब मन में पिछले संस्कार हो ना प्रबल तो ये बाहर के कुछ भी सुनाई नहीं देते ये तो सामान्य अवस्था में भी किसी का मन इधर उधर लगा हो तो भले ही वेद मंत्र चल रहे हो या कुछ लोग पाठ चल रहा हो उसको कुछ भी नहीं लगेगा मन तो कहीं और है तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं प्रणव बने सभी को साधा अभिवादन ओम शुभ